शेताश्वतरोपनिषद शांक भाष्य अध्याय दो स्वरूप का वर्णन परमात्मा आत्म विजानीया उतम तदेव संभावना परमात्मा को आत्मभाव से जाने यह कहा गया अब उसी का सम्भावन सम्मान करते हुए मंत्र कहता है एस देव प्रदिशो नुसर्वाह जाता सौ गर्भे अंत सए जाता सजनिक्षमाण प्रत्यो मुखा यह देव ही संपूर्ण दिशा विदिशा है यही हिरण्यगर्भ रूप से पहले उत्पन्न हुआ था यही गर्भ के अंतर्गत है यही उत्पन्न हुआ है और यही उत्पन्न होने वाला है यस्तजीवों में प्रतिष्ठित और सर्वतो मुख है एव येषेतिश दिश प्राचार दिश उपदिश्च सर्वा पूर्व जाता, जाता है सर्वस्म धिण्यगर्भात्मना सवो गर्भेन्तर्तम सिचु स जनिष्यमाणी सर्वास्नाविषति सर्व प्राणी सर्वप्राणीगता मुखान्येती सर्वतोमुख ऐसा इत्यादि यह देव ही प्रदिश अर्थात पूर्वादि संपूर्ण दिशा और उपदिशाएं हैं यह हिरण्यगर्भ रूप से सबसे पहले उत्पन्न हुआ था यही गर्भ के भीतर विद्यमान है यही शिशु रूप से उत्पन्न हुआ है यही उत्पन्न होने वाला भी है यही समस्त जीवों में प्रत्यक अंतरात्मा रूप से स्थित है समस्त प्राणियों के मुख इसी के हैं इसलिए यह सर्वतो मुख है इदानिम योग व साधना नमस्काराधीन दर्शयतु दर्शयतुमाहा अब योग के समान नमस्कारादि अन्य साधनों को भी कर्तव्य रूप से प्रदर्शित करने के लिए श्रुति कहती है यो देवो अग्नो यो अप्सु यो विश्व भोनमा विवेश या ओ शधिषु यो वनस्पतिसु तस्मै देवाय नभो नभ जो देव अग्नि में है जो जल में है और जिसने संपूर्ण भुवन को प्राप्त कर रखा है तथा जो औषधि और वनस्पतियों में भी विद्यमान है उस देव को नमस्कार है नमस्कार है यो देव इति यो विश्व भुवनम स्वेन विरचिता संसारमंडलम आविवेश य ओषधिषु श्यादिषु वनस्पति स्वस्वितिषु तस्में विश्वात्मे भुवनमूलाय परमेश्वराय नमो नव निर्वचन आदराथम आध्याय च यो देवो इत्यादि जिसने संपूर्ण भुवन को अर्थात स्वयं रचे हुए संसार मंडल को व्याप्त कर रखा है जो शाली आदि औषधियों में और अस्वस्थादि वनस्पतियों में भी विद्यमान है उस विश्वात्मा जगत के मूल कारण परमेश्वर को नमस्कार है नमस्कार है नवा शब्द की दुरक्ति आदर के लिए और अध्याय की समाप्ति के लिए है ये श्रीमद्गोविंद भगवत्पूज्यपाद शिष्य परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमद्शंकर भगवत्णीते भाष्य द्वितीय अध्यायः